ハワーッ サブスケクロドコデクラ、サビブヘビトゲ、タタウスインルコシャンテ、エヴンプサンナカネキリ、ウェイサブインルケイ、ストティカネレゲ、バーワーフ、イスサンサーメイ、ウトパンナウエイ、サビーパダーフ、イシー、アイシュアリアシャリー、イスサーセイ、ウトパンナウエイ、ハンアップニス、トティウキ、サハイタセイ、ウスイスーケイサーティン、タタス、タピカレイ、タタ、ナムタポロバク、ウスイスーケイ、ウトパーサンナカレイ、アルタ、イスーケイ、サミッジャー、ルベティ भावार्थ वृत्त की गर्जना सुनकर डरकर सब देव इंद्र को छोड़कर भाग गए तब इंद्र ने मरुतों की मदद से वृत्त का संघार किया जब मेघ रूपी वृत्त आकाश को घेरकर गर्जना करने लगता है तब सूर्य चंद्र अग्नि आदि देव छिप जाते हैं और इंद्र रूपी विद्युत का साथ छोड़ जाते हैं तब इंद्र वायु र� तथा मेघ को नष्ट भ्रष्ट करके उसे बरसाता है। भावार्थ मरुतों ने संगठित होकर इंद्र की मदद की अपने इस कार्य के कारण मरुत पूज्य हो गए। जो समाज संगठित होकर उन्नति करते हैं उस समाज के सभी मानव पूज्य होते हैं। भावार्थ ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो इस इंद्र के तीख सस्तास्त्रों तथा तेरी सेना का विरो अपने शस्त्रों से नाश कर देता है, वीरों की सेना एवं शस्त्र नास्तिकों का नाश करने के लिए ही हो, भावार्थ ही मनुष्य, दूध, पशु आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए महाबलशाली तथा कल्याणकारी इंद्र की स्तुतिकर स्तुति कर, प्राप्त करके वह इंद्र तुझे बहुत अधिक धन देगा, भावार्थ ही मनुष्य जिस प्रकार एक मल्ला लोगों को नदी के पार पहुंचाता है, उसी प्रकार तू इस्तुतियों को इंद्र तक पहुंचा, वह इंद्र तेरी इस्तुतियों से प्रसन्न होकर तुझे बहुत अधिक धन देगा, भावार्थ हे मनुष्य, जिस इस्तुति को इंद्र पसंद करे, उसी इस्तुति को तू कर नम्रतापूर्वक उस इंद्र का आदर कर तो तू कभी दरिद्र नहीं होगा और नो तू कभी दुखी होगा। भावार्त कृष्ण नामक असुर अपने दस हजार सैनिकों के साथ हमला करने लगा। अन्नशु मती नदी पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। शक्त से गर्वित हुए उसको इंद्र ने पकड़ा। नेता इंद्र ने उस अहिंसक शक्त को नष्ट किया। भावार्थ इंद्र ने अन्नशु मती नदी के किनारे गुफा में बंद सोम को देखा। तब उसने मरुतों की मदद से कृष्णासुर को परास्त करके सोम को मुक्त किया। भावार्थ इस द्रष्�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 सप्त नवितम सुप्तम भावार्थ इंद्र असुरों से धन छीनकर स्तोताओं को देता है भावार्थ यजमान इंद्र को हविस्चान दे अतः इंद्र का दान यजमान को ही मिले पड़ी को नहीं भावार्थ इंद्र कुमारगी एवं आलसी का धन उसके पास नहीं रहने देता जो दान नहीं देता उसका धन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 क्योंकि जन्मधारियों में वह सबसे बड़ा है जो विद्या, बल एवं ऐश्वर्य से सबसे आगे हो, वही दुष्टों को दबा सत पुरुषों की रक्षा कर उत्तम शासक बन सकता है। भावार्थ स्तोता शत्रुओं का संहार करने के लिए इंद्र अपने यहाँ बुलाते हैं। प्रजा ही राजा को रक्षा कर सकने योग्य बनाती है। उसमें रक्ष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 करने वाला कभी पीछे ना हटने वाला अत्यंत पूज तथा यग्य के योग्य है वह हमें धन प्राप्त हे तु स्रेष्ठ मार्ग दिखाए धन सदैव उत्तम मार्ग से ही प्राप्त करें भावार्थ इंद्र शत्रु के नगरों को तोड़ने की रीत जानता है जब वह शत्रु पर कुपित होता है उस समय दोनों लोग सारा जगत कांप उठता है भावार्थ इंद्र का सत्य नियम प्रजा की सदैव रक्षा करता है इंद्र मनुष्य को दुर्गुल रूप नदी के पार पहुंचा देता है खितिखस्तास्त के खस्तो धाययः अथ खस्तास्त के सप्� भावार्थ सब शत्रुओं को पराजित करने वाला इंद्र सूर्य को प्रकाशित करता है वही संसार को बनाने वाला और उसे प्रकाश से युक्त करने वाला है उस इंद्र को प्रसन्न करने के लिए साम गान करना चाहिए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 दोनों लोकों पर शासन करता है, इसलिए तू ही इन दोनों लोकों का अधिपति है। तू मानवों की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। भावार्थ, हे इंद्र, हम बड़ी-बड़ी इच्छाएँ लेकर तेरे पास आते हैं, तथा जिस प्रकार नदियों द्वारा समुद्र को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार इस तोतरों द्वारा हम तेरा यश बढ़ाते हैं, भावार्थ। गतिशील इंद्र के महान धुराओं वाले रथ में उत्तम घोड़े जोते जाते हैं, ऐसा वह इंद्र हमें ओज, धन तथा वीर पुत्र प्रदान करें, भावार्थ। हे ऐश्वर्यशाली प्रभो, तू ही हमारा माता एवं पिता है, तू ही हमारा पालन करने वाला है, इसलिए हम तुझ से ही धन ईवं सुख मांगते हैं, तू हमें हमारे द्वारा मांगे गए सुख तथा धन प्रदान कर